शंका हुई शास्त्र में श्रुति में कहा गया कर्म करते हुए ही जीवित रहे अन्य कोई मार्ग ही नहीं विद्या दोनों मिलकर के करने के लिए कर्म और विद्या अर्थात तो केवल कर्म मुक्ति का साधन तो हो तो ठीक है अर्थात ज्ञान समुचित कर्म मुक्ति का साधन होगा क्योंकि आशंक यहां तो हो गया था ना उदाह तो वाक्य स्थल है तप शब्द से पाप निवित जो कहा तपस्द संयुक्त भेस विद्या चे और तप ज्ञान के साथ तपस्व संचय होकर के मुख्य साधन ऐसा नहीं शब्द से पाप निवृत्ति करप से पाप निवृत्ति विद्या हो तो पाप निवृत्ति होगी तप शब्द से कहा गया आंग शब्द से पाप निवृत्ति करवात कर्मणे वही संसिधि आस्थि जनकादय आंग में आंग शब्द से, हुई। से क्या हो गया। जो दिया है पाप निवृति पर्चा अवग्रह नहीं चाहिए पाप एका नहीं पाप निवृत्ति पर्चा पाप निवृत्ति पर कहे अब संस्थित शब्द नीम आस्थिता संसिधि ज्ञान न्ञान साधन चित्त शुद्ध विधानदी ने जो संसद की संसुद्धि शब्द का चित्त शुद्धि ज्ञान का साधन चित्त सुधी और विद्या चिद्यां अभिद्या इसमें विद्या शब्द न उपासनाया विभोषित तो कर्म के साथ समुचय होगा उपासना का ज्ञान का नहीं है न कर्म मुक्ति साधन कहीं कर्म मुख्य का साधन नहीं है परंपरा से हो जाएगा ज्ञान ही मुख्य साधन साक्षात है साधनाषेद परम अन्य साधन का निषेध करने के लिए वाक्य स्पष्ट है तमेव विद मृत्यु नान्य पंथा विद्यत ना तम एवं विदिता तम परमात्मा विदिता एवं परमात्मा के ज्ञान से ही अति मृत्यु में मृत्यु अति के साथ एटी का जोड़ देना मृत्यु अत्यति मृत्यु का अतिक्रांत हो जाता है को पार कर लेता है परमात्मा के ज्ञान से ही अन्य कोई उपाय ना नहीं नान्य नान्य पंथा विद्यते अन्य मार्ग विद्यते अन्य मार्ग ही नहीं श्वेता श्वेतर वाक्य को वाक्य अर्थत पठती अर्थ से पढ़ते तमे विद्वान इति देवं मृत्यु पंथ न जन्मभाग चेतर मृत्युंथा न चेतर ज्ञावा दिव पाशहान जन्म भाक न मृत्यु मृत्युमती पर ही ज्ञानी ज्यान मृत्यु को अत्य अति करता है न को प्राप्त करता है। मार ने। देवं पास हानी, पास वंदन ही नहीं देव ज्ञा पाश हानि पाच से वन से हानि निवृति परमात्मा के ज्ञान से क्षीण ही क्वेश्चन जन्म भाग क्ले से क्षीण हो जान पर जन्म को प्राप्त नहीं करता जन्म भजते थी जन्म भाग न जन्म भाग जन्म प्राप्त नहीं करता है ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। पाप तम पूर्वक तम परमात्मा तमे विद्वान परमात्मा को विद्वान ज्ञानी ही मृत्यु मृत्युकार संसारम अत्ये संसार को पारक लेता है अतिक्रमती न इतरकार क्या अन्य ज्ञानी से भिन्न समुचय रूप केवल कर्मरूप केवल उपासना समुचित कर्म हो अथवा केवल होवल कर्मो का साधन ही नहीं मार्गो मुख्य उपाय केवल कर्म का साधन नहीं उपासना समुचित कर्म भी का साधन साधन नहीं ज्ञान मोक्षिक न उदाहतासु श्रुतिषु अन्वय व्यतिकाध्या निवृत्तिर प्राधान्य भाषा ये श्रुति में कहा अन्य व्यरिक से ज्ञान हो तो पासहानी हानि मृत्यु का अतिक्रमण करेगा नहीं तो नहीं करेगा तो अन्य व्यक्ति द्वारा यह लोकन में होने वाले जो अनिष्ट दुख है उसकी निवृत्ति मुख्यतः भाती अव होती है प्रती होती है नहीं कि पर लोग में कोई दुख की निवृत्ति तो नहीं है ऐसा संक्र कम से कहते आमुष्मिक अनिष्ट भावी जन्म आगे अनिष्ट होगा तो जन्म होने पर ही होगा भावी जन्म पूर्वक आगे देह आरंभ हो तो हो नहीं होगा तो अनिष्ट होगा नहीं इसलिए का अनिष्ट भी जन्म देह आरम्भ पूर्वक और तस्य से अभाव प्रतिपादक तावी जन्म नीदान कारण के साथ कारण है पाप अज्ञान का अभाव है अभाव प्रतिपादक वाक्य ज्ञावा देव सर्व पाशाप तो परमात्म ज्ञान से पात्र बंधन की निभूति क्षेत्र क्लेशे जन्म मृत्युप्रहा क्लेशक्षी हो जाने पर अभिजस्मृतराग ये जन्म मृत्यु का प्रहाणी त्याग होता है वक्यम अर्थत पठती क्षेत्र क्लेशे न जन्म पास ज्ञावा देंकाश प्रत्येगा देव सद दिव्यू के साथ व्यवहार स्तुति स्वप्न मोदी क्या है प्रकांति क्या है प्रकाहार दुति कांति गति प्रका नहीं गतिशी दस अर्थ है ये द्यो तो प्रकाश अर्थ नहीं देव काश्रकाश प्रत्येक ब्रह्म को जान करे की जानक अक्षते अनुभ साक्षात्कार करे के अहम अस्मी ब्रह्म साक्षात्कार पर काम क्रोधादीना सर्वेशा पासन हाँ पासहा काम क्रोधादी बंधन के ते पास शिहरा रागादी क्लेशता रागद्वेश क्षीण होने पर नष्ट भावी जन्म हेतु कर्म आ भा भावी जन्म हेतु कर्म नहीं करेगा आगे के कर्म के साथ संश्लेषण नहीं होता है तन्न प्राप्त क्या पाठ तत् नहीं तन्न तन्न ताप नगे जन्म प्राप्त नहीं करता है दुख प्राप्त नहीं करेगा तो। दन दन दन दन दन दन न शोकारी फल सृजते न अनुभूति शोक अनुवृत्ति तो बार बार है तरज शोक आत्मे सब लोग कहते हैं शोक सुनने में श्रुति में कहा गया शोक अनुक्रुति में कहा गया ना अनुभ्यते कहाँ शोक अनुत्ति होती है ज्ञाने निष्ट प्राप्ति परिहार प्रभुति दर्शन इष्ट प्राप्ति के लिए अनिष्ट अनिवृत्ति के लिए प्रभुत होते है घंटी लगी भोजन के समय हो गया तो क्षेत्र में जाते हैं और अनिष्ट निवृत्ति के लिए रोग होने पर दवाई भी खाते हैं तो फिर क्या है शोक में कहा गया अनुभव में तो नहीं आता है ऐसे लोग शंका करते हैं नाम अभी इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार के लिए प्रवृति होती है इसे आशंक्य दृढ़ अपरो ज्ञानी नाम तदभाव प्रतिपादन परम अपरोक्ष ज्ञान में फिर दृढ़ वेदांत वाक्य से तत्व से आदि महावाक्य से ब्रह्म का ज्ञान होता है प्रमाण से ब्रह्म शब्द प्रमाण से ब्रह्म का ज्ञान होता है प्रमाणे शब्द ज्ञान होता है प्रमाण प्रमाण करणम प्रमाण प्रमाण से ज्ञान होगा ध्यान जब कर्मादि प्रमाण नहीं है ये अंत कोण शुद्धि का साधन ज्ञान कैसे होगा प्रमाण से प्रमाणे शब्द इसमें शब्द से जो ज्ञान होगा वो तो परोक्षय होगा अपोक्ष कैसे होगा नद्या पंच फलानी सन्ती शब्द सुनने पर ज्ञान होगा प्रत्यक्ष दिखता है, है? परोक्ष ज्ञान होगा यदि ज्ञान हो तो परोक्ष होगा अपरुक्ष महावाग्य से अपरो ज्ञान कैसे होगा ऐसे शंका करते हैं तो उसका उत्तर देते हैं। जो है जो विषय सन्निकृष्ट है शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान होता है जैसे दशम तमसी दशम अर्घ्या कर सौरव रहते वो या कर है कहाँ है कौन है कहा दसवस्त समस्या गिनती करके दसम का ज्ञान होता है होता है वो तो शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है तो अपरोक्ष ज्ञान होता है तो कोई कोई से शब्द सुनकर के तत्म से आदि से पहले से अपरोक्ष ज्ञान तो होता है किन्तु दृढ़ नहीं होता है क्योंकि उसके प्रतिबंध का संशय विपर्य है दृढ़ नहीं होने से अपरुच नहीं है ऐसे प्रयोग करते है और कहीं कहीं कहते पहले ज्ञान होता है ज्ञान तम पदार्थ तत्पदार्थ में संशय विपर्य नष्ट होने पर अपरोक्ष ज्ञान होगा जब मनन निधि ध्यान करेंगे संशय विपर्य नष्ट होगा तो अपरो ज्ञान होगा अपरोक्ष शब्द का प्रयोग पहले करने बाद ले पहले अपरोक्ष ज्ञान होता है कहेंगे तो कहेंगे दृढ़ अपरोक्ष नहीं हुआ दृढ़ अपरोक्ष अज्ञान का निवर्तक संशय विपर्य निवृत्ति होंगे मनन निधि के द्वारा तब अज्ञान की निवृत्ति होगी और दृढ़ अपरोक्ष से अज्ञान निवृत्ति कहो तो मनन निधिहासन की आवश्यकता है नहीं है, आवश्यकता नहीं है। दृढ़ अपरो मानन निदिध्यासन की, की आवश्यकता नहीं है। दृढ़ परोक्ष कैसे होगा अभी बताया एक एकाग्रता से सुनो मनन निधि आसन करने पर ही संशय विपर्य नष्ट होगा तो अपरिक दृढ़ आ जाएगा तो पहले अपरक्ष शब्द प्रयोग करने पर भी उसे अज्ञान की निवृति है दृढ़ होगा दृढ़ कैसे होगा मनन निधि करने पर तो अज्ञान की निवृत्ति के लिए मनोनिधि शासन की आवश्यकता है शुरू से अपरोक्ष शब्द कहने पर भी वो अपरोक्ष ज्ञान मानन निधि शासन के पहले संशय विपरीय निवृत्ति के पहले जो ज्ञान है उसको अपरोक्ष शब्द से कहे तो अज्ञान का निवर्तक है नहीं दृढ़ अपरोन का निवर्तक अच्छा तो मनोन निधि शासन की आवश्यकता है और कोई कहते हो अपरो पर भी उसको अपरोक्ष जैसे लगता नहीं इसे परोक्ष शब्द कहते है जब तक तो मनोनिशासन नहीं किया प्रमेय संशय संशय और विपर्य विपरीत तो रहने कि निवृति नहीं हुई उसको परोक्ष शब्द से कहते है और पररोक्ष ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है क्योंकि अज्ञान है बंध प्रत्यक्ष अपरोम की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से परोक्ष ज्ञान से नहीं होगी तो अज्ञान की निवृति कैसे होगी हो मानव निर्देश करने पर संशय विपर्य नष्ट होते हैं तो अपरोक्ष ज्ञान होता है अपरोक्ष ज्ञान से ही अज्ञान की निवृति होती है कोई लोग को, कोई शास्त्र विद्वान लोग पहले परोक्ष शब्द प्रयोग करके आगे अपरोय कहते संशय विपरण निवृत्ति के बाद वही अज्ञान अज्ञान का निवर्तक है उन्हीं के पक्ष में मन दिध्यासन आवश्यक है आवश्यक है और जो पहले अपरोक्ष शब्द कहते है से ब्रह्म का ज्ञान होगा तो अपरुक्ष होगा क्योंकि श्रुति कहती यक्षात अपरोक्षार्थ ब्रह्म ब्रह्म तो अपरोक्ष ही है उसका परोक्ष कैसे होगा तो अपरक्ष ही होगा अपना स्वरूप ही कर तो परोक्ष कैसे होगा इसमें अपरोक्ष ज्ञान पहले होता है किंतु संशय विपरीत है तो पहला अपरोक्ष ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है नहीं, नहीं। संशय विपरय की निवृत्ति होगी मानव निधि के द्वारा उसके बाद क्या कहेंगे दृढ़ अपरक्ष और दृढ़ अपरक्ष का निवर्तक इस पक्ष में मनोनिधि की आवश्यकता है दोनों पक्ष में मनोनिधि आवश्यक है कोई पहले परोक्ष शब्द प्रयोग करे आगे अपरक्ष शब्द कहेंगे कोई पहले अपरक्ष शब्द कहा करें आगे कि आगे दृढ़ अपरक्ष कहेंगे किंतु दोनों पक्ष में स्रवणी के पश्चात मनोनिध्या की आवश्यकता है ये ध्यान रखना दृढ़ अपरो ज्ञानी नाम उसका दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद कैसे दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हो तो तदभाव प्रतिपादन करो तदभाव मतलब ज्ञानी की प्रवृत्ति नहीं होती दृढ़ अपर ज्ञान होने पर ज्ञानियों की प्रवृति नहीं होती प्रभु ज्ञानी अपने को क्या मानता है मैं ज्ञानी ऐसा मानता है नहीं। अहमअनी हाँ ब्रह्म व्यापक ब्रह्म मानता अपने को ब्रह्म में कोई क्रिया होती है नहीं। तो ज्ञानी में कोई क्रिया होगी अपरोक्ष ज्ञान होने पर अपने को ब्रह्म रूप में मानता उसमें क्रिया नहीं होती है तो उसके दृष्टि से क्रिया नहीं और देह में क्रिया हो तो ज्ञानी वो अपने को क्रिया मानता है अपनी क्रिया मानता है और ज्ञान हो गया तो देह में क्रिया बंद हो जाए के लिए कहीं कहा गया वो अपने को अब ब्रह्म मानता है जो निष्क्रिया है देह इंद्रिय में क्रिया हो अक्ष उसकी दृष्टि से प्रवृति इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार के लिए प्रवृति होती है कुछ नहीं पहले इसमें आया भिषा टन स्नान असल भोजन आदि में नहीं करता हूँ दृष्टार दी को हानि अन्य कल्पना द्वीप में अन्य लोग कल्पना करते हैं मेरी क्या नहीं तो ज्ञानी अपनी दृष्टि से कुछ करता है नहीं करता है वो अन्य के दृष्टि से के धर्म को उसे आरोप करते हैं के धर्म का आत्मा करते हैं। गुंजा पुंज में अग्नि के आरोप करेंगे तो हाथ जल जाएगा नहीं।, नहीं। इसी प्रकार आरोप करते सदभाव प्रतिपादन परम अध्यात्म युगा न देव मक्रोत्म योग ये ज्ञान अध्यात्म आत्म साक्षात्कार से मत्व श्रवण मनो निधि करके और स्वरुपस्थिति होने आरोप हर्षो को दोनों को छोड़ देता है एक कठर सूची वाक्य को अर्थ ऐसी पढ़ते देव मत्व हर्षो को जहां त्यत्र धैर्य पापे मत्वा नैन पुण्यु पापेपय क्वचि देव मक् पर मक्षात् जहाति जहाति को छोड़ देता है धैर्यवान का क्या, क्या? सब ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न धीर से भाव धैर्य विवेकी जो प्रवाह में बह जाएगा उसको धीरे कहते हैं वो तो धीरे होता है प्रवाह में नहीं बहे तो साधन संपन्न है इंद्रिय के स्रोत से जो बहुत नहीं बहता है वही धैर्य ब्रह्मचर्यादि चमदमादि साधन संपन्न देवम का सचिदानंदादि लक्षणम सच्चिदानंद ब्रह्मो को मक्कार अवगम्य साक्षात कृत्य अत्र जन्मनी हर को त्याग है इसी जीते जी। एक तमे तपेन चिंता था। को कर्म रूप अग्नि से संदित उत्तन चिंता कष्ट नहीं देती ज्ञानी को ज्ञानिको से विशेष प्रदर्शन पैनम तपथ ई सबते कष्ट नहीं देते हैक्य ब्राह्मणवाक्यम अर्थ से पढ़ते नैनम पुण्य पापे क्वचिस्थात अकृतम पुण्यम पुण्य पापम पुण्य कर्म नहीं किया पाप कर्म किया तो अज्ञानी को कष्ट देते हैं अज्ञानी को कष्ट देते हैं किंतु ताप है कि बहती तत्विद ज्ञानी के ताप हेतु नहीं होते है अकत पुण्य कृत पापतापक नहीं होते यह कृतम अकतम व्यम पापम वा क्या गया नहीं क्या गया पुण्य हो पाप पुण्य करे, करे नहीं करे नहीं करने से कष्ट है करने पर भी करने पर भी फल देगा कैसे बताएंगे पाप करने पर नहीं करने पर दोनों प्रकार कैसे देखते हैं देखो तथा विधान तापक न भगवती ज्ञानी का तापक नहीं पुण्य पाप तापक नहीं होते करे अथवा नहीं करे ज्ञानी को ताप नहीं देते हैं तथा ही ताप का अर्थक होते तापो नाम चिंता विकार विशेषक चिंता विकार ही चिंता नहीं चिंता चित्त हाँ चित्त विकार चित्त के विकार चित्त में ही विकार होता है ताप कष्ट होता है चित्त का विकार वृत्ति है पुण्यम कृतम सत हर्ष लक्षण विकारम उत्पादी पुण्य करने पर हर्ष होता है अच्छे कर्म करने अनुसार हर्ष लक्षण विकार चित्त में विकार होगा वो भी ताप हो गया अकृतम विषादम अकृतम पुण्य पुण्य नहीं किया मन में विषाद होगा वो है पाप पुनः तदवीत उसका विपरीत है पाप नहीं करेंगे तो प्रसन्नताया नहीं हर्ष है पाप नहीं किया तो हर्ष है अपाप किया तो विषादे ये विपरीत हो गया अकृतम हर्षम उत्पादी अकृतम विषादन पाप करेगा तो विषाद नहीं किया तो हर्ष है ये दोनों प्रकार तापक हो गए तत्विदस्तु उभे अभी उभय विकार हेतु दोनों विकार हेतु नहीं होते न कदाचित भगवत अभिक्रिय ब्रह्म रूप तो ज्ञान क्यूँकी अभिक्र ब्रह्म रूप का ज्ञान उनसे नहीं होते नैनं अपरोक्ष ज्ञान में शब्द से ज्ञान होने पर भी कोई जो प्रयोग करते पहला अपरोक्ष ज्ञान हुआ किंतु तो दीर्घ नहीं है संशय विपर्य नष्ट होने के बाद भी ही दृढ़ होगा तो यदि संशय है है, तो ज्ञान हो सकता है। है, तो उसके लिए विचार अपरोय साबित नाया अपरोय ज्ञान होने पर भी संशय विपर्य विशिट हो सकता है एक राजा का मंत्री था भल का राजा का अत्यंत प्रिय था अन्य लोग शत्रु भरछू अत्यंत प्रिय होने से उसकी प्रतिष्ठा करके सेनापति आदि कोई होंगे अन्य कोई है मंत्री बनना चाहते थे भरछू को मरवाने के लिए भरसू कहीं विदेश जाते समय कुछ लोगों को रुपया दिया कि उसको मार देना वो गया और लोग जो मारने के लिए रुपया से ले लिया और सचे क्यूँ उसको मारेंगे अच्छे व्यक्ति है उसको नहीं मार के दूसरे कहा मारा होगा कोई कितने रहते दिखा दिए कितने दिन के बाद रास्ता में उसको मार दिए तो प्रचार हो गया भरचू मर गया राजा को कष्ट हुआ दुखी हुआ बड़े अच्छे प्रिय था मर तो क्या करे फिर दूसरे को मंत्री बनाए जो मरवाए था भर तो मरा ही नहीं था बहुत दिन के बाद के फिर वाया। जो वापस आया ये देखे कि जो मंत्री बन गया था मरवा करके उसको खबर मिली है कि भरचू तो आ गया ये देखा तो भरचू आ गया मरा नहीं तो फिर बाद में क्या उसको प्रचार कर राजा को बताए वो भरचू तो मर गया उसका प्रियता आया है वो आपका अनिष्ट करने के लिए आपको मानने के लिए राजा को बताया आप उसको प्रिय समझते थे आपको मार को राजा बनना चाहता था अभी वो आया आपको मारने के लिए उसको राजा को वैसे कहते भरोच तो मर गया उसका प्रियता आत्मा आया और इसलिए आया कि आपको मारना चाहता है आपके उसका द्वेश है तो फिर बड़ा सबसे कहे की उसको दूर से हटाओ सब तो लोग दूर से पत्थर फेंके तो दूर से आ नहीं पाते नगर के अंदर राजा के पास क्या आएगा नगर के अंदर नहीं आता पाता दूर से उसको, उसको भगाए तो पत्थर पत्थर फेंके तो एक व्यक्ति से वो नहीं आ पाता है तो फिर राजा को मन में आया किसे को थोड़ा देखना चाहिए कोई किसी प्रकार कोई व्यक्ति खबर पहुंच गया तो भर चुकी इसको बुला है? कोई प्रिय व्यक्ति होगा कभी जाकर पहुंच गया कोई लोग इसे चले जाते हैं दया करके देखते हैं पत्थर नहीं पहुंचे देखो सास भी होते प्रेत होते देखते भरसू तो क्या करता है तो देना पर बुलाया पास में गया तो बता दिया मैं भरसू हूँ पता है कि वो आपकी मृत्यु होगी इस प्रकार से नहीं मैं मरा नहीं मैं जीवित तो हूँ मैं बता तो नहीं हूँ राजा से मिलना चाहते तो इसे थोड़ा खबर दिया राजा के पास खबर पहुंचने पर राजा को थोड़े मन में आया थोड़ा देखना चाहिए क्या है कैसा है, है। थोड़ा प्रेम बहुत प्रिय था अच्छे व्यक्ति था कि राजा का थोड़ा देखेंगे दुख से जाकर तो फिर मंत्री आकर देखे देखो तो आया कैसे तो वो खाना पीना जो कितने दिन हो गया वहाँ आ नहीं पाता है खाना पीना मिल जाए उसको और दुर्बल दिखता कोई भी व्यक्ति खाना पीना छोड़कर तो प्रेत जैसे दिखेगा और नाग सबसे खाना पीना कुछ नहीं इसे कोई करेगा तो उसको और दिखता है दुर्बल दिखता है और दिखता है तो इसे देखो कैसे प्रेत आया तो राजा उसको देख रहे और इधर क्या सुना है पर मर गया है सुना निश्चय है ना नहीं और संशय है ये भरचु है उसका प्रेत है और कोई खबर दिया करके ये भर्चु है प्रेत नहीं है ये सेनापति मंत्री बता देते ये तो प्रेत है राजा को संशय है ये भर्चु है या प्रेत है संशय अभी पर क्या है मर गया उसका प्रेत है संशय भी है उसको राजा देख रहे आंख से देख रहे उसको जो देख रहे परोक्ष ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान है आंख से देखते है तो अपरक्ष परोक्ष अपरक्ष है भरचू को देख रहे उसमें संशय है ना नहीं ये भरक्ष है या प्रेत है संशय है आगे। इसे आगे नहीं जा पाते हैं विपरीत तो भावना तो है तो प्रेत है दिमाग में बैठा प्रेत आया मानने के लिए विपरीत तो भावना संशय है और आंख से देखते ही अपरक्ष है अपरक्ष ज्ञान होने भरक्ष का अपरक्ष ज्ञान हो रहा है होने पर भी संशय है विपरीत तो है ये दृष्टांत संख्यप में तो अपक्ष ज्ञान होने पर भी संशय विपरीत रह सकता है दि बाद में फिरो वो सब धीरे धीरे विचार करते हैं फिर पास में जाते हैं तो विचार जो कोई कहते माना ना फिर के पास में विफल चाहना धीरे धीरे दूर करते हैं ये नहीं तो कोई आकर उपदेश कहता है मिलकर आया।, तो मिल आया इसे तो बोल रहा है और नहीं मरा है वो फिर तो नहीं ऐसे बार बार कहने पर विफल चाहना की होती नहीं मरा है वो भर धीरे धीरे पास में जाते फिर जब मिलते है तो साफ विपलताहना दूर हो जाता है करते हैं। तो अपरक्ष ज्ञान होने पर भी संशय भी परे हो सकता है इसलिए कहीं कहीं पहले शब्द से अपरक्ष ज्ञान कहा गया कि उसको नहीं समझ कर कुछ लोग क्या मानते हैं? है युक्षात ब्रह्म कहा गया श्रुति में ब्रह्म का महावाक्य से अपरुष ज्ञान ही होगा ये दृढ़ हो गया उसके बाद कुछ उपदेश जो करते है अच्छा बताओ तब तो वाक्य से कुछ अर्थ ज्ञान आपको बताया नहीं कुछ ज्ञान होता है ना तो नहीं है। तो तुम ब्रह्म हो ऐसे ज्ञान तो ग्या होता है ना नहीं तो कहेंगे यही अपरोक्ष ज्ञान है क्योंकि वाक्य से अपरुष ज्ञान होगा सिद्धांत वाक्य से अपरक्ष ज्ञान होता है परोक्ष नहीं यद साक्षात अपरोक्षात प्रमाण है और आपको कुछ ज्ञान होता है जैसे जो ज्ञान हुआ वही अपरोक्ष दिमाग में बैठा देते और सुनने वाले मान लेते हैं हमको अपरोक्ष ज्ञान हो गया फिर वो जीवन भरी से चलते मनोनिधि शासन का खंडन कोई कोई करने वाले मान निध्यास निधि कोई आवश्यकता नहीं माननी की आवश्यकता नहीं अभी जाकर नगर में पढ़ाओ ऐसे कुछ लोग अपने को ज्ञानी मार के चलते हैं जो विवेक वैराग्य सम्पन्न हो तो ठीक समझ लेते हैं और बहुत लोग श्रद्धा है आचार्य गुरु ऐसे कहते हैं को कैसे उपदेश करते हैं तो उसमें सावधान होने का होता है कि ये जो ज्ञान होता है कहते है ना सप्तम शिव वाक्य से वस्तु तो ज्ञान नहीं जिस प्रकार वन सिंचेत बन्ही के द्वारा आर्द्रिकरण गिला करे पेड़ पौधा में पानी देते हैं ना तो बन्ही के द्वारा सब को सबसे कर। गिला करो बन्ना सिंचेत इसे वाक्य ज्ञान होता है या नहीं नहीं, नहीं। तर्क जो पढ़ाए बताएगा नहीं होता है जो तर्क संग्रह नहीं पढ़ा है बनिना क्या बन्ही के द्वारा सिंचेत क्या गिला करे यही क्या बनी के द्वारा पानी गिला करे जल सेचन करे सेचन करे यही वाक्य ज्ञान हो जाता है समझदारी व्यक्ति भी ऐसे कहते कभी में पूछा किसी पर ज्ञान हो जाता है नहीं पड़े हो जाता है सिंचित शब्द का ज्ञान होगा वाक्यता योग्यता है योग्यता में उनसे वाक्य से बोध नहीं होता है ठीक इसी प्रकार तत्व वाक्य से, से बोध नहीं होता है ब्रह्म सूत्र में आवृत्ति रसकृत उपदेशा एक सूत्र है उसमें भगवान भास्कर ने कहा जिनका सत्वम तो, पदार्थ में संशय विपर्य नष्ट नहीं होता है नहीं हुआ है उनको झट ब्रह्मज्ञान नहीं होता है ज्ञान होता ही नहीं है संशय विपर्य नष्ट होने पर ही ज्ञान होगा इसलिए मुझे लगता है ज्ञान हो गया वस्तु तो वाक्य तो बोध नहीं है ऐसा दिमाग में बैठा करके कुछ ज्ञान होता है और वो वाक्य से अपरुच ज्ञान होता है इसलिए अपरुच ज्ञान हुआ अपरुचय हो तो भी दृढ़ नहीं अध्ययन करने के लिए संशय के लिए मन की आवश्यकता है ज्ञान की निवृत्ति होती है इसमें सावधान रहने का है ऐसे विभिन्न कल युग में विभिन्न प्रकार मत चलता है ऐसे कुछ लोग धीमा से बैठाते हैं समझदारी व्यक्ति बहुत भी उसे तो फंस जाते है इसलो को बोल गया अगे देखो ननु ये वा वाक्या इतने ही वाक्य प्रमाण है ज्ञान से मुख्य है और ज्ञानी को पुण्य पाप कष्ट नहीं देते इतने ही वाक्य प्रमाण है ने क्या कहते इतने नहीं बहुत ही है इत्यादि इत्यादि इदी श्रुतो बह्योरा स्ति ब्रह्म ज्ञाने नहांदम चाप्य घोषय इत्यादि श्रुतिका भूचन भव्य बहुत श्रुति पुराणे ही श्रुति भी सह स्म भी बहुत स्मृति भी बहुते श्रुति भी बहुत ही क्या कहते हैं ब्रह्म ज्ञाने अनाथ आनीम आनंदम चाघोषयन अघोषय के करता है श्रुत भव्य श्रुत घोषणा की क्या घोषणा की ब्रह्म ज्ञान होने पर अनर्थ की निवृत्ति और अन्य से आनंद की प्राप्ति आनंदोषो की उदघोषक आदि सब देना श्रुति बहुत ही अवेदित अथ सत्यमस्ती न चेदिया विनष्टी यहाँ जदि जीवितता रहते मनुष्य जन प्राप्त करने पर स्वरूप को जान लिया तो सार्थक है सत्यमस्ती पर नवेदित यदि अपने स्वरूप को नहीं जान सका तो महत ही बड़ी हानि है ये एतद विदुर अमृतास्ते भो ब्रह्म को जानते है मुक्त हो जाते हैं अथ इतरे दुख में दुख को नकार भी दुख को जन्म मरण चक्र को प्रत्यक्ष करेंगे तदय देवा सै तदतनाम तथा मनुष्य नाम देवाना जो जो ब्रह्म को जान लिया वो तदरूप हो गया ऋषियों में भी मनुष्य भी जो ब्रह्म को जानता है तद्रुप ब्रह्म हो जाता है निचाए तृत्युमुखा तो तम मृत्यु निचा ज्ञापन साक्षात्कार करके मृत्यु मुख्य मुक्त हो जाता है, तो है। आत्मनि संपन्न आत्मी आजीवी स्वराज्यम अगत में आत्मा और आत्मा में सर्वूत में आत्मा है और आत्मा में सब कुछ आत्मा अधिष्टाने सब कुछ आश्रित है इसको साक्षात्कार जानते हैं वो या आत्मा याजी होता है स्वराज्य का प्राथम हो जाता है क्षेत्र आत्म विज्ञान विशुद्धि परमाता आत्म विज्ञान से क्षेत्र की विशुद्धि होती है ये सब इत्यादि पुराण स्मृति वचने सह प्रमाणानी बहुत अभी उदाहरता नुति स्मृति पुराण वाक्याम श्रुति वाक्य स्मृति वाक्य पुराण वाक्य सब का तात्व कहते ब्रह्म ज्ञान अन्य आनंद अवश्य ब्रह्मज्ञान नम्हम पर अनर्थिक निवृत्ति नृत्य से, से आनंद की प्राप्ति प्राप्ति का अभिव्यक्ति ये घोषणा की और तो। जिनको कोई शंका है तो पाठ के बाद पूछना कभी नहीं पूछ पाए तो ले कर देना क्योंकि जो शंका वास्तव हो उसका समाधान हम करते थे सबके लिए कभी किसी शंका होती कुछ होता सब क्या समय हाल पूछो जिसको जानना जाना जा सके हाँ। अभी ज्ञान ज्ञान ज्या, जो होता है हमारा संशय पूछो जो होता है छोड़ दो जो क्या शंका पूछो अभी क्या अपरीक्षा अनुभूति क्या बोल रहे आ, इस, कभी पार्टी में कोई संशय ना रखना पार्टी के बाद पूछना पूछने के बाद क्योंकि कभी कभी जैसे अभी बोल नहीं पाए तो पार्टी के बीच में होगा था दो चार पांच मिनट ऐसे नष्ट होगा कोई प्रवाह में बोलते बीच में मैं वो वर्चू दृष्टान था वो गया था फिर बाद में बताया ऐसे होता है वो जरूरत नहीं बाद में पूछ लेना पार्टी जो आवश्यक संशय उसको भी हम स्पष्टीकरण करके दूसरे दिन पार्टी में बता देंगे शंका समाधान बता देंगे तो शंका समाधान होनी चाहिए शंका करना कोई गलत नहीं तो पार्टी के बीच में नहीं करे पार्टी के बाद बनना